श्री एक माया शक्ति है शे। वो माया शक्ति न भाव रूपा है ना भाव रूपा है न सती है ना असती है न संसती है न भिन्न है न अभिन्ना है न भिन्ना भिन्न है भिन्ना है अनिल उस अनिर्वचनीय माया के सात्विक अंश के दो भाग हो जाते हैं एक भाग विशुद्ध सत्य होता है जिसमें रजोगुण तमोगुण बिल्कुल न मिला हुआ उस विशुद्ध सत्य में प्रतिबिंब जो शुद्ध चैतन्य वो ईश्वर होता है वो भगवती होती है और जो मलिन सत्य गुण है जिसमें रजोगुण तमोगुण मिला हुआ है उसको अविद्या कहते हैं, उस अविद्या में जो जो प्रतिबिंबित चैतन्य है वो जीव के इलाका है तो जीव और ईश्वर दोनों का जो आधार अधिष्ठान है वो एक ही है। ये जो भेद है ये भेद उपाधिकृत है उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि आप दर्पण में अपना मुख देखते हैं सामने शीशा रखा है उसमें आप अपना मुंह देखते हैं अगर दर्पण में मलिनता है तो वो मलिनता दर्पण की है मुंह की नहीं लेकिन दर्पण की उपाधि से मन में मलिनता दिखाई पड़ती है। अगर दर्पण तेरा हो कोई कोई दर्पण ऐसा है कि मुंह छोटा हो और बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है तो ये जो उसका छोटापन और बड़ापन है ये दर्पण के कारण है दर्पण में है, मुंह में नहीं और समझ लीजिए आप किसी तालाब के किनारे बैठे हैं, सरोवर के किनारे आप बैठे हैं रात्रि का पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा की रात्रि में उस सरोवर में प्रतिबिंबित हो रहा है और जब हवा चलती है तो सरोवर में तरंगें उठती हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती होती तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा भी हिल रहा है तो चंद्रमा हिल रहा है कि पानी हिल रहा है पानी हिल रहा है चंद्रमा तो इस तरह तो ये जो पानी, पानी है ये चंद्रमा की उपाधि अगर पानी मेला हो तो चंद्रमा में भी मलिनता की स्थिति हो जाती थी इसी तरह से अंतकरण के शुद्ध होने पर स्वच्छ होने पर आत्मा का यथार्थ स्वरूप प्रतिबिंबित होता है और जब अंतःकरण में मलिनता होती है चंचलता होती है तो वो अंतःकरण की जो मलिनता और चंचलता है वो आत्मा में भाषित होने लगती है ब्रह्म से तो इसी तरह से आप समझिए आप जीव बन गए जीव बन गए तो क्यों जीव बन गए क्योंकि अंतकरण के धर्मों को आपने अपना धर्म समझ लिया अंतकरण में कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो है उस कर्तृत्व तो भोगतित्व तो को आपने अपना बना लिया तो आप कर्म के कर्ता हो गए और कर्ता हो गए तो भोगता हो नहीं पड़ेगा तो जब आप कर्म करोगे तो भोगेगा कौन भोगने वाले भी आप ही बनोगे तो ये हना आजकल से चला आ रहा है आप कर्ता भोक्ता बन गए कर्ता भोक्ता क्यों बन गए क्योंकि आपने अपने स्वरूप को भुला दिया अंतकरण को ही अपना स्वरूप मान लिया अपने स्वरूप को अंतकरण के कारण अंतकरण के कर्तृत्वभोक्तृत्व तो को अपने में आरोपित कर दिया अब यह आरोपित हो जाना इसी का नाम ग्रंथि है जड़ग्रह ग्रंथी चेतन और जड़ की ग्रंथि तो आप देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ज्ञान की पक्ष कथा राम चरित्र मानस में सुनाते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुकराशी ये जो जीव है ईश्वर का अंश अविनाशी है चेतन अमर, अमर सहज सुख आप देखिए ईश्वर कौन है ईश्वर तो है सच्चिदानंद, सच्ची आनंद सत माने जो तीनों काल में एक रस है, वो सत और चित्त माने जो प्रकाशन स्वरूप हो ज्ञान स्वरूप हो और आनंद तो सचित आनंद तीनों को मिला देने पर बन जाता है सच्चिदानंद तो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है राम सच्चिदा नंद दिनेशा नहीं तो मोहन निशा दवेश वो सचिदानंद तो आप दी, दी, जीव को देखिए वो स्वामी, स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अविनाशी है अविनाशी है इसका मतलब है सत्य और चेतन मानश्चित है और सहज सुख राशि है इसका मतलब आनंद है सहज सुख दो तरह का सुख होता है एक सुख होता है जो साधन सापेक्ष होता है जैसे आपको रूप का सुख लेना है तो सुंदर रूप होना चाहिए सामने आप अच्छी होना चाहिए और मन प्रसन्न होना चाहिए तब तो आप रूप का आनंद ले सकते हो अगर आंख में मोतियाबिंद है मन में कोई कष्ट है तो रूप सामने आने पर भी उसका सुख नहीं ले सक सकते इसी तरह से रस अच्छी से अच्छी चीज आपके सामने हो पहले भोजन आपका आप भोजन का सुख लेना चाहते हैं ना? तो भोजन का सुख सब मिलेगा जब रसोई अच्छी बनके आएगी और हमेशा बनती नहीं कहते हैं राग रसोई पागड़ी कभी कभी बन जाए तो जब अच्छी बन जाती है तो स्वाद मिलता है स्वाद मिलता है तो आप सुखी हो जाते हैं और कहीं नमक ज्यादा हो गया कम हो गया अनौनी हो गई जल गई तो क्या होगा आपका सोचो पर छोटो आपके सुख का आधार उत्तम भोजन ज्यादा और यदि आपको को कोई रोग हो गया पेट में अजीर्ण है और पेट में अजीर्ण होने के कारण पित्त खराब हो गया है तो खट्टी डकार आ रही है तो उस हालत में अच्छा भोजन भी आपको सुख नहीं दे पाएगा। तो आपकी जठराग्नि शुद्ध होना चाहिए और फिर एक बात और है जठराग्नि भी शुद्ध हो भोजन भी अच्छा हो लेकिन कोई ही मन में चिंताओं हो, किसी के मरने की खबर आ गई तो आपका सुख चौपट हो गया था सरका दो भाई अब नहीं खाया जाएगा अरे कुछ नहीं आपकी आप स्त्री या आप ससुराल में गए हो और था कोई पटक दे करो खाओ प्रेम से अगर वो न बोले तो चौपट तो खाने का आनंद खत्म इसी तरह से रूप की बात हमने सुना दी शब्द की बात सुना दी कान की बात आप गाना सुन रहे हैं भजन सुन रहे हैं हारमोनियम बज रहा है और कोई समय बेसुरा बोलने लग जाए तो खटक जाता है फिर अच्छा नहीं लगता और इसी तरह से मन शुद्ध प्रसन्न ना हो तो, तो कहाँ का गाना कहा का बजाना यह हार अब जो लोग तो चुनाव हार गए है। हैं अब वो जो बैठते हैं कथा सुनने उनकी वही जानते हैं हार गए अरे वो तो चुनाव हारे हैं तुम भी हारते हो मुकदमा लड़ते हो उसमें आप हार जाते हो ग्राम पंचायत न्याय पंचायत का चुनाव लड़ते हो उसमें हार जाते हो तो जहां अपने मन की बात नहीं होती है उस समय कुछ भी अच्छा नहीं लगता साफ दस पर ये सब जितने भी सुख हैं संसार के ये साधन सापेक्ष। एक लेकिन जो परमात्मा के अनुभव का सुख है उसमें कोई साधन नहीं, नहीं।, नहीं सहज सुख रहता तो है सहज ही सुख है तो उसका उदाहरण आप देख लीजिए सहज सुख का कि जब गाड़ी नींद में आप सो जाते हैं तो उस समय न शब्द है न स्पर्श है न रूप है न रस है न गंध है न आंख है न कान है न ना नाक है न ना जीव है न तख है अंताकरण भी विलीन है वहां आप सुख का हैं और उठकर कहते हैं आज, आज मैं ऐसा सुख से सोया कि कुछ पता ही न रहा तो ये सुख किस साधन का था ये सहज सुख सुख इसमें साधन की अपेक्षा नहीं तो ये जो जीव, जीव है सहज सुख राशि ईश्वर अंश जीव अनुनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि तो भैया बात क्या है हम जीव क्यों हैं जब हम भी सची हैं और भगवान भी सचिला है तो हमें हम और ईश्वर में परमात्मा में कोई जब अंतर नहीं है तो हम फिर क्यों दुखी हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सो माया बस भय हो गोसाई भयू कटकी नाई वो जो जीव है माया के बस में हो गया कैसे हो गया क्या, माया ने उसको पकड़ लिया, पकड़ लिया। नहीं बंदर कीर मरकट करना है।, है। कीर माने तोता और मरकट माने बंदर तोते, तोते को पकड़ने, तोते पकड़ने के लिए बहे एक रस्सी में बांस की पोंगरी पहके जंगल में जा और रस्सी के, के दोनों सिरों को खूंटी से बांध के घूटी को जमीन में गाड़ देते हैं। एक व्यक्ति का अंतर सिर और, और नीचे, नीचे कुछ खाने की चीज बिखरा देते हैं। तो तोते तो तो तो तो तो तो उड़ आते हैं उस खाने के लिए और रोज रोज में बैठ के खाना पसंद करते हैं तो बांस की पोंगरी में अपने पंजे जमा कर जब वो खाना चाहते हैं अपनी चोंच नीचे करते हैं तो पोंगरी उलट जाती है पोंगरी उलट गई तो टंगई मुंह तक वो चारा पहुंच नहीं पाया और ये टंगई तो हम गिरना पड़े डर से पंजे से पोंगरी और पकड़ लेते हैं जोर से तो पकड़े? पकड़े अब इसी बीच में भैदिया आता है और उनको पकड़ पकड़ के झोली में बंद कर लेता है बदो वो हो गए मरकट की नहीं कीर की नहीं नाई एक बार कई ऐसे लोग होते हैं जो ज्ञान की बात रट तो लेते हैं लेकिन उसको अमल में नहीं लाते गुरु का भी कहना सुन लेते हैं लट लेते हैं तो तोतों को इस तरह से लटके हुए देखकर एक महात्मा गए और उन्होंने उपदेश दिया कि हे देखो भाई तोते तुमने पोंगुनी को पकड़ा है पोंगरी ने तुमको नहीं पकड़ा है तुम छोड़ दो और उड़ जाओ तोतों ने रट लिया देखो भाई तोते तुमने को पकड़ा है पोंगी ने तुमको नहीं पकड़ा है तुम छोड़ दो अब सुनकर महात्मा जी ने सोचा कि ये पाठ हमने अब पढ़ा दिया कोई तोता आपने पकड़ में आया है लेकिन दूसरे दिन जब वो गए तो वही तोते और उनके भाई पोंगरी में लटके हुए यही पाठ पढ़ रहे थे देखो भाई तोते तुमने पोंगरी को पकड़ा है पोंगरी ने तुमको नहीं पकड़ा है, है, है। तो छोड़ो और उड़ जाओ न छोड़ते हैं न उड़ते तो ये माया है जिसको हमने ही पकड़ रखा है माया ने हमको नहीं पकड़ा है। हम लोग जब किसी से कहते हैं क्यों भाई भगवान का, का भजन करते हो Bahaayasa, हम माया में हैं हमसे क्या हो सकता Muayala, है तो माया में तुम पढ़े हो कि, कि माया ने तुमको तुम तो, पढ़ा है तुम खुद ही पकड़े हो तुम छोड़ के उड़ना नहीं जानते हो तो तोते को तो इस तरह से बन जाना पड़ा और बंदर को पकड़ने के लिए छोटे तो मुह का घड़ास सुराही उसमें लड्डू भर दिए जाते हैं और सुराही को जमीन में गाड़ दिया जाता है तो ता पहुंचा और इधर उधर देखा देखा झाँक के इसमें लड्डू हैं तो झट अपना हाथ डाल दिया और हाथ डाल के लड्डू को मुठ्ठी में ले लिया अब मुठ्ठी को वो बांध के जब खींचता है तो मुठ्ठी मोटी है, मोटी है और उसका, उसका का सुराही का मुस्कड़ा है।, है तो मुठ्ठी निकलती नहीं नहीं अब वो मुठ्ठी छोड़े तो निकल तो जाए लेकिन मुठ्ठी छोड़ता नहीं और बार बार झटका देता है समझता है कि ये घड़ी ने हमको पकड़ गया दूसरे दिन भैया पकड़ पकड़ के ले जाता है तो ये क्या बात है कीर मरकट की नाई कुछ लोग तोता जो है वो उसका मुंह आशा में लटका हुआ है कि हम नीचे जो अनाज है उसको खा लें और जो बंदर है वो तृष्णा में लटका हुआ है एक अलब्ध विषय है और दूसरा लब्ध विषय है विषय आपको प्राप्त नहीं है इसलिए आप संसार में बढ़े हैं आगे मिलेगा और जिनको मिल गए हैं थोड़ा बहुत वो उसको छोड़ना नहीं चाहते उसी में पड़े हुए हैं तो सो माया बस भाई साई बजोगी रमर कटकी नाई का ये क्या है जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई नहीं जड़ छतन की ग्रंथि पड़ गई दोनों की गांठ पड़ गई है जड़ क्या है अंतःकरण अंतःकरण और इसके साथ साथ आप शरीर को भी मिला लीजिए शरीर इंद्रिय मन बुद्धि ये सब जड़ है जड़ उसको कहते हैं जो जाना जाता है जो जाना जाए वो जड़ और जो जानता है वो चेतन तो जो जिसको जानता है वो उससे अलग होता है आप जिस चीज को जानते हैं वही आप नहीं है उससे आप अलग तो ये नियम है कि घी से ज्ञाता अलग होता है तो ये जो शरीर इंद्री मन बुद्धि है ये घेह हैं। इनको आप जानते हैं और जान के कहते हैं मेरा शरीर मेरी आंख मेरी कान मेरी नाक मेरी जीभ, जिसको हम मेरा कहते हैं वो मैं नहीं होता मेरी मोटर मेरा घर मेरा मेरा खेत मेरा खजाना जिसको आप मेरा कहते हैं मैं उससे अलग होता है तो आप शरीर मन को मेरा कहते हो तो आप इससे अलग है तो जिसको मेरा, मेरा कहते हैं जिसको आप जानते, जानते हैं वो हो गया जड़ और आत्मा हो गया चेतन आत्मा चेतन क्यों है क्योंकि वो इसको प्रकाशित करता है वो प्रकाश स्वरूप है जड़ में चेतनता नहीं है कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि चेतनता जड़ का धर्म है ऐसा नहीं है। धर्म और धर्मी में भेद होता है तो जड़ जो है चेतन चेतन धर्म, जड़ का धर्म नहीं हो सकता इसलिए ये भी नहीं आप कह सकते कि चेतन में चेतन रहता है चेतन में चेतन रहता है ये कहोगे तो दोनों क्षेत्रों में अंतर क्या है इसलिए कहना होगा कि चेतन के बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज हमको आत्मा का दर्शन करा जा आत्मा साक्षात्कार करा जा हम आत्मा को जानना चाहते हैं बहुत से संप्रदाय खड़े हो गए हैं जो आत्मा का दर्शन कराते हैं राधा स्वामी संप्रदाय में चले जाओ, ब्रह्मा कुमारियों में चले जाओ, कबीर पंथियों में चले जाओ, ऐसे कई संप्रदाय खड़े हुए हैं जो आत्मा का दर्शन कराते हैं कैसे कराते हैं वो आप समझ रहे आपकी दोनों आंखों को दबाते हैं तो दोनों आंखों के बीच में भूमध्य में प्रकाश दिखाई पड़ता है। कहते हैं ये जो प्रकाश दिखाई पड़ रहा है यही ज्योति है यही आत्मा है तो जिसको दिख गई कहने रे बस, बस हमको आत्मा साक्षात्कार हो गया लेकिन प्रश्न ये है कि कभी दिखती है कभी, दिखती है, कभी नहीं दिखती तो जो चीज कभी, कभी दिखे कभी न दिखे, दिखे वो प्रकाश नहीं है प्रकाश जो है एक, एक, एक सा रहना चाहिए सदा प्रकाश रूप स्वरूप जो है राष्ट्रीय दिया तो जो सदा प्रकाश स्वरूप हो जो प्रकाश को जानने वाला हो वो प्रकाश चाहिए ज्योति दिशा मतलब ज्योति ही तम सब परमोचते जो ज्योतियों की भी ज्योति है ज्योति को भी जो जानने वाला है वो ज्योति आप कैसे जानो कहा हमको आत्मा दिख गई तो जो देखने वाला है वो, है। है, वो आत्मा है कि नहीं है तो जो देखने वाली चीज है वो आत्मा, नहीं है।, तो आत्मा नहीं, है। नहीं है वो अनात्मा है जो देखने वाला है वो स्वयं प्रकाश है जैसे दीपक आप देखिए दीपक जो होता है उसको अपने प्रकाश के लिए किसी और की जरूरत नहीं है न अपनी जरूरत है न किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत है दीपक प्रकाश स्वरूप है इसी तरह से आत्मा प्रकाश स्वरूप है उसको जानने के लिए ना तो किसी अन्य आत्मा की जरूरत है ना अपनी जरूरत है वो स्वयं प्रकाश है बस उसको जानने के लिए जो तो उसको वो आपने वो जड़ से मिला दिया है इस जड़ को आत्मा, आत्मा था था। से अलग कर दो इसी, इसी को ग्रंथि कहते हैं जड़ के त नहीं ग्रंथि खोल गई जब अपनी मृखा छूट तक कठिन नहीं ये ग्रंथी झूठी है मृखा है लेकिन छूटना कठिन है भ्रम जो है बड़ा कठिन होता है भ्रम जल्दी नहीं जाता है आप देखिए जीव की क्या दशा है गाड़ी चल रही है बैलगाड़ी और उसके नीचे चल रहा है कुत्ता वो कुत्ता समझता कि गाड़ी हम चला रहे हैं तो गाड़ी वो नहीं चला रहा है वो खुद चल रहा है। अपने चलने को गाड़ी को चलाना समझता है इसी तरह से आत्मा अपने आप को भूल जाने के कारण अंतकरण के गुण धर्मों को अपने में आरोपित कर लेता है तो दूसरे के धर्म को अपने में आरोपित कर लेने का नाम ही ग्रंथी है। तो अंतकरण को आत्मा से या आत्मा को अंतकरण से किसी ने बांधा नहीं है वो मन बैठा है ये मान बैठना जो है इसका नाम है अज्ञान अज्ञान को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो वो कर्म से नहीं दूर होगा वो ज्ञान से दूर होगा इसलिए सूर्यदास जी ने उदाहरण दिया है अपन अपो आपने ही विसर्योग जैसे स्वान काच मंदिर में भ्रम भ्रम भूत मरे व्यो सूरदास नलिनी को सुवटा गहु के कौन को पकड़ो अपुन को अपन ही सड़े अपने आप को आप भूल गए अपने आप को भूल जाने के कारण आपने अपने, अपने सामने जो अंत करण इंद्रिय मन बुद्धि थे इनको अपना आत्मा मान लिया आत्मा मान के आप दुखी हो रहे हैं तो बुद्धिमानी की बात यह है कि इसको अपने से अलग कर दो जड़ चेतन की ग्रंथि तब दूर होगी जब आत्मा को जड़ से आप पसंद समझ लेंगे तो इसके लिए विवेक की आवश्यकता है। आत्मा अनात्मा आत्मा का विवेक ये करना पड़ता तो ये जो अंतकरण है अंताकरण सूक्ष्म शरीर है शरीर स्थूल शरीर है और अज्ञान कारण शरीर है ये तीन शरीर हैं, और ये तीन शरीर जो है सूल शरीर की प्रधानता जागृत अवस्था में रहती है सूक्ष्म शरीर की प्रधानता स्वप्न अवस्था में रहती है कारण शरीर की प्रधानता सुजुक्ति अवस्था में रहती है लेकिन आत्मा तीनों अवस्थाओं में रहता है वो जागृत को भी तुम जानते हो स्वप्न को भी जानते हो और सुजुक्ति को भी जानते हो हम जब आत्मा शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो वो आप समझिए मैं मैं जागृत में संसार को देखता हूं, स्वप्न में भी स्वप्न को देखता हूं सुषुप्ति में निद्रा का अनुभव करता हूं लेकिन मैं तीनों अवस्थाओं में रहता हूं और ये तीन अवस्था कभी रहती हैं, कभी नहीं रहती हैं ये विचार के द्वारा समझ लिया जाएगा तीन अवस्था तीन गुण पंच कोष निर्भय अन्य भिन्न तु घट घट घटता है निर्भय तीन अवस्था माने जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीन गुण सतगुण रजोगुण तमोगुण जागृत में सत्यगुण स्वप्न में रजोगुण और सुसुप्ति में तमोगुण पांच कोष पंच, कोष पंच कोष का वर्णन आता है में, इस, इस शिव शरीर को अन्न में कोष कहते हैं हमारा जो आपका शरीर है ये अन्न में कोष माता पिता ने अन्न खाया दाल भात रोटी सब्जी खाई उससे रस रक्त बना बीज बना माता ने खाया उसका रज बना माता और पिता का रजवीर मिला तो एक छोटा सा सरसों के दाने के बराबर एक पिंड बन गया मांस का वो मांस का पिंड माता के अन्न को खाते खाते उसी के रस से बढ़ते बढ़ते और बड़ा हो गया फिर जैसे करम से शाखाएं निकलती हैं उसी तरह उस पिंड से हाथ पांव नाक कान, ये सब निकल गए और निकल के नौ महीने में ये शरीर बन गया तो काय से बना अन्न से बना। और पहले छोटा सा बना फिर माता का दूध पिया अन्न प्राशन हुआ अन्न खाने लगा तो पहलवान हो गया तो ये अन्नमय कोष कहलाता है अन्नमय कोष इसके भीतर प्राणमय कोष इस शरीर को चलाने वाली शक्ति प्राण है तो वो प्राणमय कोष पांच प्रकार का कल हमने आपको बताया था प्राण अपान समान व्यान उदार तो ये प्राणमय कोष कहलाता है पांच कर्मेन्द्रिया और पांच प्राण इनको मिलाने पर पंच प्राण में कोश होता है और पंच ज्ञानेन्द्रिया और मन इनको मिलाने से मनोमय कोश होता है और पंच ज्ञानेन्दिया और बुद्धि को मिलाने से विज्ञान में कुश होता है और इन सब के न रहने पर जो कुछ नहीं समझ में आ रहा है ये आनंदमय कोष है इन पांचों कोषों से ऊपर जो उन पांचों का दृष्टा है पांचों को जानने वाला है वो ब्रह्म पुष्यम प्रतिष्ठा वो ब्रह्म है इस तरह से माता ने अपने पिता और दूसरे जो भक्त लोग हैं उनको ज्ञान का उपदेश दिया तत्त महावाक्य का दा अर्थ बताया तत्पदार्थ में मैं माया माया कम पदार्थ जीव दोनों में एकता तत्वसी महा बाप के असी से अशी आता अशी है तत्व असी थी तो इसको समझने के लिए इसमें से जो आत्मा है, है उपाधि है. है तो वो, माया का माया रूपी उपाधि को छोड़ दो जीव की अविद्या उपाधि को छोड़ दो, और दोनो दोनों का, का चेतन, चेतन ले लो चेतन चेतन तो वो चेतन ईश्वर में भी है जीव में भी है और जीव में अनेक है तो शरीर अनेक है लेकिन सब शरीरों के भीतर चेतन एक ही है नदिया एक घाट बहु तेरा और कहे तो कभी वचन काफ तेरा सबके भीतर आम आम के रूप में मैं मैं के रूप में वही चेतन परस्फुरित हो रहा था तो उस चैतन्य को माया विद्या से अलग कर दो तो शुद्ध चैतन्य रह जाता है वो जो शुद्ध चैतन्य है वो अपना स्वरूप है उस चैतन्य से भिन्न जो ये शरीर की मन बुद्धि है ये मायाकृत है माया वास्तव में कोई वस्तु है नहीं इसलिए ये भी कोई वस्तु नहीं है तो ऐसी स्थिति में अकेला मैं ही हूं ये बात समझ में आ जाए इस तरह से आत्मा को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त समझना तो ये बात ज्ञान से हो सकती है कर्म से नहीं हो सकती। कुछ लोग कहते हैं कर्म से ज्ञान होगा तो कर्म करोगे तो पहले अपने आप को कर्ता मानोगे तभी ना कर्म करोगे तो जब कर्ता बन गए तो, तो कर्ता ही बने रहोगे कर्म, कर्म करते जाओ भोगते जाओ, भोगते जाओ। तो, तो कर्म करने के लिए कर्ता बनना पड़ है और कर्ता करता ही करतापन ही, ही, करता ही अज्ञान से इसलिए ज्ञान तलवार से असंघ सस्त्र इन दिण निश्चित असंघ सस्त्र से इस अज्ञान को दूर करो और ये अज्ञान को जो दूर कराता है उसी का नाम गुरु है तो ये गुरु जो है गलियन गलियन गुरु फिर दीक्षा हमारी ले सड़क पढ़ो चाहे नरक पढ़ो हमें रुपैया दे इनसे तुम्हारा अज्ञान दूर नहीं होगा अज्ञान तब दूर होगा जब कि आपको ज्ञान का उपदेश करें ऐसा ज्ञान का उपदेश करने वाला जो गुरु होता है उसमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता जो गुरु का भक्त होता है उसी को शास्त्र के तात्पर्य का ज्ञान होता है। श्वेता सतर उपनिषद में लिखा है यश देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तो सही के एक अच्छा जल था प्रकाशन से महात्मा ना जिसकी अपने एक देवता में पराभक्ति है और जैसी एक देवता में है वैसी ही गुरु में है तो उसको ये बात समझ में आती है। तो जो गुरु पे बचनों में विश्वास करता है लेकिन ये भी है कि पहले हम समझे कि गुरु कौन विश्वास कर ले एक, एक अंधविश्वास भी होता लोग क्या करते हैं कि अपने में विश्वास करा लेते हैं लेकिन विश्वास में और अंधविश्वास में अंतर यह है कि जो वास्तविक विश्वास है वो प्रामाणिक होना चाहिए अंधविश्वास जो है अप्रामाणिक होता है इस बट में यक्ष रहता है इस घर में भूत रहता है सुन लिया और आपने मान लिया अंधविश्वास वो तो प्रामाणिक विश्वास उसको कहते हैं जो अनुभव से प्रमाण से सिद्ध हो तो परमात्मा को जानने का प्रमाण क्या है ये प्रमाण जो है सूती है, वेद, वेद है, और वेदानुकूल शास्त्र है ये देवी भागवत और हमारे दूसरे पुराण हैं इनमें जो बात बताई गई है वो प्रामाणिक है और इनसे जो इतर जो लोग बोलते हैं और कहते हैं हम अपना ज्ञान बता रहे हैं हमारे पास साथ तो नहीं हम खुद ही जा, जाता तो है तो समझ लो कि ये पाखंडी है ये सुनी सुनाई, सुनाई बात, बात, बात कह रहा है, है ये मनगढ़ंत बात, बात, बात कह रहा है, है जो, जो, जो सात असमत हो वो मानना चाहिए श्रावदम सदा क्यों गुरु वेद वाक्यों भगवान शंकराचार्य से जब पूछा गया कि क्या सुनना चाहिए गुरु वेद वाक्यम वेदानुकूल गुरुवाक्यम श्राव जो वेद के अनुकूल जो गुरु के वचन है वो सुनना चाहिए तो जो वेद को जानने वाला हो वही तो वेदानुकूल बोलेगा एक व्यक्ति जा रहा था कहीं रास्ते में एक नदी पड़ी नदी में पानी बह रहा था उसने सोचा कि हम इसको पार कैसे करें तो वहाँ एक अंधा बैठा था वो बोला कि मेरे पीछे चलो मैं नदी के उस पार पहुंचा दूंगा उसने सोचा कि ये अंधा है इसको क्या पता न जाने कहा ले जाकर दे लंगड़ा बैठा था कहा हम यहीं से बताए देते तो उसने सोचा कि जब ये लग रहा है तो इसने कभी पार किया नहीं जब पार नहीं किया है तो हमको कैसे बताएगा कहां गहरा कहां उतरा तो उसने उनकी बात नहीं मानी जब आंख और पैर दोनों से साबित आदमी आया उसने कहा हम तुमको को पार कर हैं तो वो उसके पीछे गए तो जो सास को नहीं जानता वो अंधा और जो ब्रह्म का अनुभवी नहीं है वो बहर वो लंगड़ा तो जो सास को जानने वाला है वो श्रोत और जो ब्रह्म का अनुभव करने वाला है वो ब्रह्मनिष्ठ ऐसे श्रोत ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन तत्विद्य प्रणिपात बड़े प्रश्न न ते बया उपदेश थे ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना हे अर्जुन तू तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जा केवल तत्वदर्शी नहीं कहा ज्ञानी कहा तत्वदर्शी का मतलब अनुभवी और ज्ञानी का मतलब है श्रुति को जानने वाला प्रमाण और प्रमेय दोनों का जिसको अनुभव हो प्रमाण श्रुति और ब्रह्म प्रमेय दोनों का जिसको अनुभव हो वो सदगुरु होता है ये गीता में भगवान ने बताया तो ऐसे सदगुरु की शरण में जाना चाहिए तो ये गुरु की शरणागत कब होती जब मनुष्य का कर्म उपासना से चित्त शुद्ध हो जाता है इसके लिए साधनों की आवश्यकता पहले पड़ती है तो साधनों में एक साधन है भक्ति तो भक्ति कैसे करना चाहिए तो आपने श्रीमद भागवत में भाग सुना होगा वही बात यहां भी है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दासम सक्ष महात्मा निवेदन देवी भागवत के अनुसार भगवती राजेश्वरी -राज की जो परम पवित्र कथाएं हैं उनका श्रवण करें उनका वर्णन करें आपस में एक दूसरे से चर्चा करें स्मरण करें चरणों की सेवा अर्चन अर्चन कहते हैं देवो भूतवा देवान यजे देव होकर देवताओं की अर्चना की जाती थी इसलिए आवश्यक होता है कि पहले अपने आप को शुद्ध करो मृत जलाभ में बाह्य शौच मिट्टी और पानी से बाह्य शौच होता है और फिर मन को शुद्ध करो तो मन, मन को शुद्ध करने के लिए जो छह शत्रु हैं काम क्रोध मोह लो मर ये छह शत्रु हैं इन छह शत्रुओं को अपने हृदय से निकालो और फिर उसके बाद आप अपने आप को शुद्ध करके भगवान की अर्चना पूजा करो तो भक्ति में होता क्या है एक तो भगवान के विरह की अनुभूति होती है प्रभु कैसे मिले हमको नहीं मिल रहे तो विरह की अग्नि से मनुष्य का प्राकृत शरीर जल जाता है जब उसको प्राकृत शरीर के जलने के बाद दिव्य शरीर प्राप्त होता है तो भगवान का सर्व साक्षात्कार होता है इधर भगवती की पूजा के लिए पहले आचमन करें, फिर भू शुद्धि भूत शुद्धि करे फिर न्यास करें, ध्यान करें, अंतर्याल करें, इससे अपने शरीर को दिव्य बनाकर भगवती की अर्चना करें, बंधन करें। भगवती के साथ साथ संबंध संबंध रखे थे परंतु आत्मवेदन रख और एक मार्ग योग का मार्ग योग मार्ग जो है समाधि के द्वारा समाधि के लिए किया जाता है आजकल लोग जहां तहां आसन सिखाते थे कहते हम योगा सिखा रहे हैं ये कसरत ये योग नहीं है वित्य। योग चित्त वृत्ति निरोधा चित्र वृत्ति के निरोध का नाम योग और सच पूछा जाए तो महावाक्य जन जो ब्रह्माकार आकारित वृत्ति है इस वृत्ति का नाम योग इसके तो लिए आवश्यक होता है कि शरीर को पहले शुद्ध बनाया जाए बात पित्र कब तीनों दोषों को दूर किया जाए इसके लिए यम नियम, नियम की आवश्यकता है यम नियम जब तक नहीं है तब तक आसन से कोई लाभ नहीं है जब आप सिगरेट पी रहे हो शराब पी रहे हो नशा कर रहे हो तो आपके आसन करने का कोई मतलब नहीं अब प्राणायाम आप करोगे श्वास भीतर खींचोगे आपके फेफड़े शुद्ध होंगे लेकिन आपने सिगरेट भी लिया बीड़ी भी लिया तो आपके पेपड़े तो खराब हो और उसमें जो कार्बन लगी है प्राणायाम से और भीतर चली जाएगी। इसलिए सबसे पहले योग सिखाने के ये सिखाओ कि पहले तुम नशा छोड़ो अब बहुत से लोग जो है नशा कर रहे हैं आजकल औरतें भी नशा करने लगी पान पराग आग पी रही प्राय देखो तो सबके मुंह में लगा है तंबाकू अब खा रहे हैं सब जहर फिर के तुम अपना फेफड़ा खराब कर रहे हो पेट खराब कर रहे हो क्या क्या योग कर रहे तो पहले सब नशा ठीक करना चाहिए और नशा के साथ साथ आहार शुद्ध होना चाहिए भोजन शुद्ध नहीं है आजकल अब आप देखिए इतने चुनाव हो गए तुम लोगों ने वोट दिए और सरकारें बन गईं। किसी ने ये कहा कि हम तुम्हारा अनाज शुद्ध करेंगे आज ये कई अखबारों में निकला है कि एक सौ लाख लोग दूषित पानी पीने के लिए बात जोड़ रहे है। सारी नदियों को दूषित कर दिया है तालाब और कुए दूषित हो गए हैं पानी बिक रहा है आप सोचो, आप सोचो किसने कहा कि हम तुमको शुद्ध पानी पिलाएंगे तुम्हारी गंगा को शुद्ध करेंगे तुम्हारी नदियों को शुद्ध करेंगे सबको शुद्ध पानी पहुंचाएंगे आप विकास की बात करते हो विकास में आपको आप तो बढ़िया मकान हम दे सकते हैं सोने के लिए बढ़िया बिस्तर दे, दे सकते हैं और सब चीजें बिजली दे, दे सकते हैं एयर कंडीशन दे, दे सकते हैं लेकिन खाना अगर तुमको तो तो पीने का पानी ठीक नहीं मिला और भोजन तुमको शुद्ध नहीं मिला मिला दु, दु, दु, मिलावटी दूध मिला और वो, वो सब्जी जो लौकी की सब्जी में इंजेक्शन लगाया है मटा मना लगाया, बतामना लगाया है, है वो मिला आज आप देखिए लड़कों को भोजन, भोजन दिया, दिया जाता है स्कूलों में और वो मर जाते हैं बहुत क्यों मर जाते हैं जो तो आपके यहाँ गेहूँ आता है चावल आता है वो यूरिया की देन है उसमें कीड़े पड़ते हैं तो उनको दूर करने के लिए जहरीला पाउडर आप उनमें डालते हैं नाइन की गोली भी लग दी जाती है अब उस अनाज को जब तक आप धोगे नहीं तब तक वो पाउडर उसमें लगा रहेगा अब जो, जो करता हूं तुमने उसको पीस लिया बन गई उसकी रोटी तो खाओगे तो जहर खा लिया कि नहीं खा लिया और पानी मिलता नहीं शुद्ध पानी है नहीं शहरों में आप देखो कारपोरेशन गर्मी के दिनों नल बंद कर देते हैं साथ साथ जल के बाद पानी आता है कहाँ हम गए जो नहीं काय में धोने तो ना अनाज शुद्ध है ना साग सब्जी शुद्ध है ना दूध शुद्ध है ना मिठाई शुद्ध है और ना पानी शुद्ध है वो काम विकास कर रहे हैं काय का विकास कर रहे हो तुम तो ये कोई, कोई सरकार नहीं कह रही है किसी कि पार्टी की नहीं कह रही तो सबसे पहले जनता को ये देखना चाहिए अपना शुद्ध भोजन शुद्ध पानी और अगर आपको अभ्यास करना है तो गाय के गोबर से बने हुए अनाज पैदा किए अनाज सब्जी खाइए। और शुद्ध दूध पीना हो तो बनावटी दूध मत पीजिए इसके लिए गाय पालिए और गाय को चारा चरा के उसका दूध धो के पी तो आपका शरीर शुद्ध रहेगा अब देखिए पुराने के, पुराने लोग सैकड़ों वर्ष जीते थे और अच्छी तरह से रहते थे आज जवान लोगों की कमर झुक गई बुरी हालत हो रही है क्योंकि खाना कहाँ मिल रहा है तुम जो रेल में जा तक भोजन करते हो ताली का उसमें जितना जूठन होता है वो सब उसी में डाल देते हैं दाल अगर बच गई तो उसी में डाल देते हैं चावल बच गया तो उसी में चावल हम डाल देंगे।, फिर देंगे तो रेल में तुम ये खा रहे हो होटल में ये खा रहे हो तुम्हें हाथ से बनाने में अब आलस आ रहा है इसलिए जो हैं वो सोचती हैं कि कौन कौन करे चलो पति आज होटल ही में खा जाए उन्हें भोजन बनाने में दिक्कत हो रही और बोरा कब दोनों नौकरी कर रहे दोनों को फरसत नहीं है और बच्चे जो हैं उनके लिए समय माँ बाप नकार नहीं रहे हैं और उनको बेचारों को माँ जो है अपनी हमारी जवानी न चली जाए दूध नहीं पिला नहीं इसलिए किसी कवि ने कहा है कि दूध तो डिब्बों का है तालीम है सरकार की कहते हैं जिस भी मैं कहा से आए माँ बूप बाप के प्यार की दूध तो डिब्बों का है ताजी की सरकार ये हालत तो भारत के लोगों को ये बात समझनी है और ये देव देवताओं को समझाना है कोई भी नेता तुम्हारे पास पैसा लेके आए शराब लेके आए बिल्कुल अस्वीकार कर दो और ये पूछो कि तुम हमें अन्न शुद्ध दोगे कि नहीं हमारा जल शुद्ध होगा कि नहीं अगर वो नहीं है तो हमारा आपसे कोई लैन ले लेंगे ले ले। और फिर अपना आचार विचार आप शुद्ध तो रखें तो फिर आसन होगी आसन के बाद चार आसन मुख्य हैं: सुखासन स्वस्थिकासन भद्रासन पद्मासन फिर प्राणायाम प्राणायाम में तीन नारिया है एड़ा पिंगला और सुषमना तो इड़ा नाड़ी जो है वो जब माया नाशिका से श्वास चलती।, चलती है इड़ा नाड़ी चलती है दायनी नाशिका से जब श्वास चलती है पिंगला और दोनों से चलती है तो सुषमना तो सुषमना नाड़ी जो है उसको चलाना फिर अभ्यास करने के लिए प्राणायाम पूरक कुंभक रेचक स्वास खींचने को, को पूरक कहते हैं रोकने को कुंभक कहते हैं छोड़ने को रेचक कहते हैं तो ये मात्र से किया जाता है एक होता है मंत्र सहित एक होता मंत्र सहित तो मंत्र के साथ सांस खींचना पूरा मंत्र पढ़ के रोकना और मंत्र पढ़ के छोड़ो एक चार दो एक चार दो एक, एक से खींचो चार, चार से रोको दो फुण से छोड़ो और बढ़ते बढ़ते बारह से खींचो अड़तालीस से रोको चौबीस से छोड़ो और फिर सोलह से खींचो सोलह मात्रा से खींचो चौंसठ तक रोको बत्तीस से धीरे धीरे छोड़ो एकदम से मत छोड़ो ये प्राणायाम कहलाता है प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वास को अपने बस में करके स्थिर हो जाना इसका नाम धारणा फिर उसके बाद भगवान के किसी सगुण साकार स्वरूप का ध्यान जगदम्बा का ध्यान राजराजेश्वरी माता की मूर्ति को अपने हृदय में लाओ उनका मंत्र जपो ये ध्यान हो गया ध्यान करते, करते करते ध्याता ध्यान की विस्मृति हो जाए केवल रह जाए ध्यान और ध्यय ही न रहे केवल आत्मा रह जाए वो समझ इस तरह से प्राणायाम करना चाहिए एक और तरीका है वो ये है कि हमारे जो शरीर है उसमें सात चक्र हैं। मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपूर अनाहत विशुद्ध आज्ञा और तो मूलाधार जो है ये जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके, उसके, उसके सामने मूलाधार है तो मूलाधार चक्र जो है उसमें चार दल है पीत वर्ण है और वम सम सम ये चार उसमें वर्ण है तो मूलाधार में एक ज्योतिर्लिंग है और ज्योतिर्लिंग के ऊपर सुशोमना नाड़ी माला लटकी हुई है और उसका तो मुंह शिवलिंग के ऊपर तो एक, एक कुंडली शक्ति है जो भगवती का रूप है वो उस शिवलिंग को साढ़े तीन फेरा लपेट, लपेट के उसका मुंह अपने फल से ढक के सोई तो जो योगी है वो सुन ओस कुंडलिनी को जगाता है सोती नागिन को जगाता है निरंजन वन में साधु अकेला रहता है किसी गुफा में निरंजन में बैठ ये साधना की जाती है कुंडलिनी शक्ति को जाग्रत करने पर जब उसका मुंह ऊपर उठता है तो सुशोषना का मुंह खुल जाता है उसमें से प्राण का जब प्रवेश होने लगता है तो वो कुंडलनी शक्ति भी उसके साथ ऊपर चलती है। फिर वो वहाँ से स्वाधि चक्र में आती स्वाधिषान चक्र, चक्र में से दल है बासे लेके लाता तक बल फिर उसके बाद मणिपुर चक्र में आती है वहाँ दस दल है गांसे लेके फ तक उसके बाद अनाहत चक्र हृदय में वहां को शक्ति सुषुम्ना के रास्ते से आती है वहाँ पर राहत चक्र है लेके छाता तक वहाँ भरण है नील भरण है फिर विशुद्ध चक्र में आती है आसे लेके हम से लेके आता तक ये उसमें भरण है और धूम वर्ण है फिर मस्तक में आती है उसमें दो वर्ण हम क्षम ये आज्ञा चक्र है इसमें मनस्तत्व तो है इसके आगे चक्रों को पार करके कुंडलनी, सहस्राल में जो परम शिव है उसके साथ मिलती है तो कहते हैं ये कुंडलनी परम शिव से मिलाई जाए ये एक, एक योग्य योग है।, है मेरा भक्भक्त हो गई है।, है वो योगिनी भी थी, थी।, थी। वो, वो कहती है।, है हेरी मैं को प्रेम दिवानी मेरा दराद न जाने कोई गगन मंडल में सेज पिया की किसी भी से मिलना होए तूली ऊपर से जबिया की किसमित सोना होए हेरी मैं तो प्रेम है दीवानी मेरा दर जान है को तो ये प्रेम की दीवानी मेरा मेरा कौन है ये कुंडली शक्ति ये अपने परम शो से मिलना चाहती है तो उसको परम शो से मिला रहना वो जाके परम शिव में जाती है मिलती है फिर वहां से जो अमृत अमृत चंद्र चंद मंडल है वहां से अमृत का स्राव होता है उसका स्वाद लेकर योगी आनंद का अनुभव करता था इस तरह का अभ्यास करते करते कुंडलिनी जागृत हो जाती है पहले भावना होती है भावना के बाद वो जागृत हो जाती है फिर योगी अपनी इच्छा से कुंडलने को ऊपर ले जाता है और जब इच्छा होती है नीचे ले जाता है तो ऊपर जाता है तो, तो समाधि में रहता है नीचे आती है तो व्यवहार करता है और फिर वो श्रोत ब्रह्मिष्ट सदगुरु की चरण में जाके बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं होगा और गुरु की भक्ति से मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होगी देवी भगवती कहती हैं कि जिसके हृदय में ब्रह्म ज्ञान है वो मेरा स्वरूप है उसकी पूजा से सबकी पूजा हो जाती है और मैं उन्हीं के पास रहती हूँ इस तरह से जगदम्बा ने अपने भक्तों को ज्ञान का उपदेश दिया है और फिर ये देवी भागवत पर है बरमर पवित्र कुरान है राजराजेश्वरी माता तिरुव सुंदरी का यहाँ पर भुवनेश्वरी के रूप में वर्णन ये कामेश्वरान लीलिया है मणिद्वीप निवासिनी है वो कहते हैं अगर तुमको ज्ञान नहीं हुआ मेरी उपासना करते रहे तो तुम मरने के बाद मणिद्वीप में जाओ और यहाँ पर बताया कि जैसे वेदों में ओंकार है ऐसे देवी भागवत में हृकार रीम, रीम ये मंत्र जो है ये शक्ति प्रण है इस प्रणव का अभ्यास करते हुए रीव रीव का जप करे कोई तो वो मणिद्वीप में जाकर भगवती के धाम में निवास करता है और उन्हीं की कृपा से इसको ब्रह्म ज्ञान होके मुक्त हो, हो जाता जा है और इतना ही कहकर समाप्त करते हैं हरि कथा हरि अनंत हरि कथा अनंत भगवती की जो कथा है वो अनंत है उसका कौन पार कर सकता है तो संक्षेप में हम लोगों ने सुनाया शास्त्री जी ने बहुत परिश्रम किया और श्रीमद भागवत का पूरा पारायण किया यहाँ विद्वान बैठे हैं पंडित लोग बैठे हैं इन्होंने पाठ किया पाठ करके इन्होंने सिर्फ को शुद्ध कर दिया अपने हृदय को शुद्ध बना लिया, और जिनका धर्म इनको दक्षिणा में लगेगा उनका धर्म सार्थक हो जाएगा धन किस काम का तो धर्म में न लगा तो किसके साथ जाएगा सब कुछ तो यही रह जाएगा इसलिए अपना कुछ भी हो जो भगवत भगवान, भगवान के भक्त हैं ब्राह्मण हैं उनको अर्पण करना चाहिए दीन दुखियों को दान देना चाहिए लिखा है कि गेयम गीता नाम सहस्रम देयम श्रीपति रूप मजश्रम सज्जन संगे चीर्तम देयम दीन जनाय चरित जो गरीब है दीन दुखी है उनको दीजिए ब्राह्मणों को दक्षिणा दीजिए और जो गरीब हैं उनके ऊपर अनुग्रह कीजिए उनको भी सुखी बनाइए अपने भी सुखी रहिए जो दूसरों के सुख में सुखी होता है उसी से भगवान का प्रेम होता है श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषार्थी पुराठी भक्तारम्रविचगम सोचने तत्पाद शरीरम व्यथारा भगवान की ये भगवती की जो कथा है वो तीन पुरुषों को पवित्र करती है जो वक्ता है जो कथा सुन है यजमान बनता है।, है वो पवित्र होता है जो वक्ता है, है।, है वो पवित्र होता है और जो है। सुनते हैं वो पवित्र हो जाते प्यारे जरा तो मन में विचारो साथ लाए चलोगे जा सदा साथ यही पुकारो जाता सदा साथ यही पुकारो, पुकारो। गोविंद रामो धरमादे थी गोविंद रामो धरमादे दामो धरमा दवे गोविंद दामो धरमा दवे हे कृष्ण हेया दवे सकती हे कृष्ण हेया दवे सहेती श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण बातु ना कृष्ण गोविंद हरे मुरा हे नाथ नारायण बातुदेव धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गौहत्या हर हर महा